महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व पंचाशत्तमोध्याय श्रीकृष्णद्वारा भीजी के गुण प्रभाव का सविस्तर वर्णन वैश्पावाच तम से तत्कृ राजि विस्मय परम गचुवाचनादन वह सम्पाल कहते हैं राजन परशुराम जी का वह अलौकिक कर्म सुनकर राजा युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ वे भगवान श्री कृष्ण से बोले अहो राम सेक्र से व महात्म विक्रम ओ वसुधा न क्रोधान्य विष्णुनंदन महात्मा परशुराम का पराक्रम तो इंद्र के समान अत्यंत अद्भुत है जिन्होंने क्रोध करके यह सारी पृथ्वी क्षत्रियो से सुनी कर दी गोभी समुद्रेण तथा गोलांगुल गुप्ता राम भयोदिघ्न क्षत्रिया क्षत्रियों के कुल का भार वहन करने वाले श्रेष्ठ पुरुष परशुराम जी के भय से उद्विग्न हो छिपे हुए थे और गाय समुद्र लंगूर रीछ तथा वानरों द्वारा उनकी रक्षा हुई थी अहो निलों को यम सभाग्यास्चा यत्र अहो यह मनुष्य लोक धन्य है और इस भूतल के मनुष्य बड़े भाग्यवान है जहां द्विजवर परशुराम जी ने ऐसा धर्म संगत कार्य किया तथा जगमतुरे तलग गभु युधिष्ठिर और श्री कृष्ण इस प्रकार बातचीत करते हुए उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ प्रभावशाली गंगानंदन भीम बाणसैया पर सोए हुए थे ततस्ते साय सूर्य सभम उन्होंने देखा कि भीष्मी सरसैया पर सो रहे हैं और अपने किरणों से घिरे हुए सायकालिक सूर्य के समान प्रकाशित होते हैं मानम देशे नदी मनु। जैसे देवता इंद्र की उपासना करते हैं उसी प्रकार बहुत से महर्षि ओघवती नदी के तट पर परम धर्म में स्थान में उनके पास बैठे हुए थे दुरादे कृष्णो राजा च चर्मज चुर पांडवास्वे सारेभ्य संयम्य प्रचल मन एक ग्राम मुनि कृष्ण धर्मपुत्र राजा युधिठिअन चारो पांडव तथा कृपाचार्य आदि सब लोग दूर से ही उन्हें देखकर अपने अपने रथ से उतर गए और चंचल मन को काबू में करके संपूर्ण इंद्रियों को एकाग्र कर वहां बैठे हुए महामुनियों की सेवा में उपस्थित हुए अभिवाद्य तु गोविंद सात के पार्थिवा श्री कृष्ण सात्विकी तथा अन्य राजाओं ने व्यास आदि महर्षियों को प्रणाम करके गंगानंदन भीम को मस्तक झुकाया ततो तथा तत तर सभी यदवंशी और कौरव नरश्रेष्ठ बूढ़े गंगानंदन भीष्म जी का दर्शन करके उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए तथो निशाम ग इसके भगवान श्री मन ही मन कुछ दुखी हो बुझती हुई आग के समान दिखाई देने वाले गंगानंदन भीष्म को सुना इस प्रकार कहा कच्चि ज्ञानी सर्वाणी प्रसन्दा यथापुरा में श्रेष्ठ क्या आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां पहले की ही भांति प्रसन्न हैं आपकी बुद्धि व्याकुल तो नहीं हुई है सराभिघात दुखा कश्चि दूयते मानसादप दुखाधि शारीरम बलवत्तरम आपको बाणों की चोट सहने का जो कष्ट उठाना पड़ा है उससे आपके शरीर में विशेष पीड़ा तो नहीं हो रही है क्योंकि मानसिक दुख से शारीरिक दुख अधिक प्रबल होता है, उसे सहना कठिन हो जाता है। आत्म काम छो रसी प्रभो शांतनो धर्म नित्य से नम कारण प्रभु आपने निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले पिता सांसनु के वरदान से मृत्यु को अपने अधीन कर लिया है जब आपकी इच्छा हो तभी मृत्यु हो सकती है अन्यथा नहीं यह आपके पिता के वरदान का ही प्रभाव है मेरा नहीं सरसंघाते तव पथिव राजन यदि शरीर में कोई महीन से महीन भी काटा गड़ जाए तो वह भारी वेदना पैदा करता है फिर जो बाणों के समूह से चुन दिया गया है उस आपके शरीर की पीड़ा के विषय में तो कहना ही क्या है काम प्राणी नाम प्रभु देवा नाम अभी भारत भरत नंदन अवश्य ही आपके सामने यह कहना उचित न होगा कि प्रभु प्राणियों के जन्म और मरण प्रारब्ध के अनुसार नियत है अतः आपको दैव का विधान समझकर अपने मन में कोई दुख नहीं मानना चाहिए आपको कोई क्या उपदेश देगा आप तो देवताओं को भी उपदेश देने में समर्थ हैं। है यूतम भविष्यम चवच पुरुष तृद्ध तब भी प्रतिष्ठित पुरुष प्रवर भीष्म आप ज्ञान में सबसे बड़े चढ़े हैं आपकी बुद्धि में भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ प्रतिष्ठित है संहारस्व भूता धर्म से फलोदय विद महाप्राज्य तम ही धर्म व्यो निधि महामते प्राणियों का संहार कब होता है धर्म का क्या फल है और उसका उदय कब होता है ये सारी बातें आपको ज्ञात है क्योंकि आप धर्म के प्रचुर भंडार हैं है स्वामी राज्यम शग्रांगी सहस्त्री परसम आप एक समृद्धशाली राज्य के अधिकारी थे आपके संपूर्ण अंग ठीक थे किसी अंग में कोई न्यूनता नहीं थी आपको कोई रोग भी नहीं था और आप हजारों स्त्रियों के बीच में रहते थे तो भी मैं आपको अखंड ब्रह्मचर्य से संपन्न ही देखता हूँ शांत नवादी सुलोके सुपार्थिव सत्य धर्मान महावीर छुरात धर्म तत्परात मृत्युमा वर् तपसा सं निसर्ग चतातान तात मैंने तीनों लोकों में सत्यवादी एकमात्र धर्म में तत्पर शूरवीर महापराक्रमी तथा बाण बाणस पर श्रयन करने वाले आप शांतनु नंदन भीष्म के सिवा दूसरे किसी ऐसे प्राणी को ऐसा नहीं सुना है जिसने शरीर के लिए स्वभाव सिद्ध मृत्यु को अपनी तपस्या से रोक दिया हो सत्ये तपस्ता यग कर निवाणीसुचि सर्वूत हीते रथम तत्सद न कंचिशुश्रुम सत्य तप दान और यज्ञ के अनुष्ठान में द्वेद, धनुर्वेद तथा शास्त्र के ज्ञान में प्रजा के पालन में कोमलता पूर्ण बर्ताव बाहर भीतर के शुद्धि संपूर्ण प्राणियों के, के हित साधन में आपके समान मैंने दूसरे किसी महारथी को नहीं सुना है तुम भी देवान सगंधर्वान असुरान यक्ष रा सत्य का रथ नुम नात्र संशय आप संपूर्ण देवता गंधर्व असुर यक्ष और राक्षसों को एकमात्र रथ के द्वारा ही जीत सकते थे इसमें संशय नहीं है सम भीष्म महाबा वसू नाम वास्वोपम नित्यम विप्रय समो तो गुण महाबाहो महाबाह आप वसुओं में वासव अर्थात इंद्र के समान है ब्राह्मणों ने सदा आपको आठ वसुओं के अंश से उत्पन्न नवा वसु बताया है आपके समान गुणों में कोई नहीं है अहम चिजाना यम पुरुष सतमे सत्तम सत्या पुरुषोत्तम पुरुष प्रवर आप कैसे हैं और क्या है यह मैं जानता हूँ आप पुरुषों में उत्तम और अपनी शक्ति के लिए देवताओं में भी विख्यात हैं मनुष्य मनुष्य न दृष्टो न भवतो वा वुण युक्त पृथ्व्याम पुरुष क्वे नरेंद्र मनुष्यों में आपके समान गुणों से युक्त पुरुष इस पृथ्वी पर न तो मैंने कहीं देखा है और न सुना ही है तिरिच्छते तपसाहि हि भक्त स्रष्टुकाशरा चरा राजन आप अपने संपूर्ण गुणों के द्वारा तो देवताओं से भी बढ़कर हैं तथा तपस्या के द्वारा चराचर लोकों की भी सृष्टि कर सकते हैं कि पुनस्ात्मनो लोका उत्तम गुण तद से तप्यम से संचय न्येष्ठ से पांडपुत्र शोकम भीष्मुद फिर अपने लिए उत्तम गुण संपन्न लोगों की सृष्टि करना आपके लिए कौन बड़ी बात है अतः आपसे यह निवेदन है कि ये जेष्ठ पांडव अपने कुटुम्बीय जनों के वध से बहुत संतप्त हो रहे हैं आप इनका शोक दूर करें ये ही धर्म आमाक्षाता चातुर्वर्ण से भारत चाराश्रम संयुक्ता सर्वे ते विद स्तव चादे चे प्रोक्ता चाहोत्रे चार भारत शास्त्रों में चारों वर्णों और आश्रमों के लिए जो जो धर्म बताए गए हैं वे सब आपको विदित है चारों विद्याओं में जिन धर्मों का प्रतिपादन किया गया है तथा चारों होताओं जो कर्तव्य बताए गए हैं वे भी आपको ज्ञात है योगे सांख्य च नियता ये धर्म सनातना चातुर्वर्ण से धर्म हो न सब गंगे विद गंगानंदन योग और सांख्य में जो सनातन धर्म नियत है तथा चारों वर्णों के लिए जो अविरोधी धर्म बताया गया है जिसका सभी लोग सेवन करते हैं वह सब आपको सहित ज्ञात है। धर्म लक्षण वेदोक्त ये सद विलोम क्रम से उत्पन्न हुए वर्ण संकरों का जो धर्म है उससे भी आप अपरिचित नहीं हैं। देश जाति और कुल के धर्मों का क्या लक्षण है उसे आप अच्छी तरह जानते हैं वेदों में प्रतिपादित तथा शिष्ट पुरुषों द्वारा कथित धर्मों को भी आप सदा से ही जानते हैं इतिहास स्थित इतिहास और पुराणों के अर्थ आपको पूर्ण रूप से ज्ञात है सारा धर्मशास्त्र सदा आपके मन में स्थित है ये च केचन लोके स्म नरथा नर था संका लोके प्रबर संदेह ग्रस्त विषय है उनका समाधान करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है स पांडवी योकम जपकर्ष मे धयाम भवद्यू उत्तम बुद्धि के में जो शोक उमड़ आया है उसे आप बुद्धि के द्वारा दूर कीजिए आप जैसे उत्तम बुद्धि के विस्तार वाले पुरुषी मोहग्रस्त मनुष्य के शोक संताप को दूर करके उसे शांति दे सकते हैं इतिश्री महाभारते शांति पर राजधर्मानुशासन परमड़ी कृष्ण वाक्य अध्याय तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक पचासवा अध्याय पूरा हुआ